चांद और दर्जी जाड़े के दिन थे दर्जी ने अपनी दुकान जल्दी बंद कर दी और कुछ सोचते हुए पैदल चलने लगा तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी मुझे बहुत ठंड लग रही है रात में मुझे बहुत लंबा सफर तय करना है क्या तुम तो मुझे गर्म कोट सिलकर दे सकते हो आवाज कहां से आ रही है दर्जी इधर उधर देखने लगा देखो मैं इधर हूँ बात करने वाला कोई और नहीं चांद था वह सिकुड़ कर बना हुआ था दर्जी ने सोचा सर्दी के कारण शायद चांद सिकुड़ गया है उसने चांद से वादा किया कि कुछ ही दिनों में वह एक कोट सिल देगा कोशिश की पर अफसोस वह उसके अंदर नहीं घुस पाया मुंह छोटा करते हुए चांद ने कहा मुझे मालूम था तुमने मेरा नाप तो लिया ही नहीं फिर कोट कैसे ठीक आएगा दर्जी ने कहा तुम्हारा नाप मैं कैसे ले सकता हूं तुम्हारा नाप मैं कैसे ले सकता हूं एक चील उन दोनों की बातचीत सुन रही थी तुरंत बोली दर्जी भाई माप पट्टी मुझे दे दीजिए चांद का नाप मैं लेकर आऊंगी चील चांद का चक्कर लगाते हुए उड़ चली ध्यान से नाप लिया और दर्जी को दे दिया वे त्योहार के दिन थे एक सप्ताह के बाद ही चांद का कोट सिल पाया कोट पर तरह तरह की कारीगरी देखकर चांद बड़ा खुश हुआ उसे रहा न गया जल्दी जल्दी कोट पहनने लगा लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वह उसमें समा न सका तुम देख लो खा खाकर तुम कितने मोटे हो गए हो यह कोर्ट तुम्हें कभी भी ठीक नहीं आएगा दर्जी गुस्से से चिल चांद ने कहा सारी गलती तुम्हारी है कोर्ट सिलने में तुमने इतने दिन क्यों लगाए फिर निवेदन किया बस एक बार और सिल दो ना और मुट, और मोटे तो नहीं हो जाओगे यह कहते हुए दर्जी चला गया नीले पीले काले लाल ऐसे रंगों के टुकड़े जोड़कर दर्जी एक बड़ा कोट सिलने लगा इसमें कुछ दिन लग गए कोट देखने में लाजवाब था नीले पीले काले लाल ऐसे कई रंगों के टुकड़े उट, कोट सिलकर तैयार था, था दर्जी उसे चांद के पास ले गया लेकिन अब चांद गोल कहां था कोट उसके लिए बहुत बड़ा था चांद बड़बड़ाने लगा ऐसा ढीला कोट मुझे सर्दी से कैसे बचा सकता है मुझे क्या मालूम गुस्से से दर्जी चिल्लाया सर्वश्रेष्ठ दर्जी इतने सालों से कमाए हुए पर यश पर पानी फिर गया बेचारा दर्जी जब भी वह चांद को देखता अपने दांत खींच लेता निरुपमा राघवन लिखित रूषि कथा।